और आज के शो में हमारे साथ एस कुमार जी फिर से आए हुए हैं उनसे बातें करेंगे और काफी नेचुरल थेरेपी पे हमने बातें की थी पिछली बार साइकोनिरोबिक्स पे बातें की थी और अलग अलग विषय को लेकर हमने बातें की थी और कहीं न कहीं ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारे चिंतन की दारों को परिवर्तन करता है इन विषयों पर जब हम लोग बातें करते हैं तो ये चीजें कहीं आम पढ़ाई में या न्यूज़पेपर में आपको ये चीजें नहीं मिलती ना ही आप कहीं सर्च करके इन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जब चिंतन करके मनन करके अपनी विचारधारा अपने अनुभव के साथ जब सुनाता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है समझने में और सटीक भी रहती हैं तो इसीलिए हम यश कुमार जी को सुनते हैं और आज हम लोग बातें करेंगे कि जीवन में काफी अलग अलग समस्या आती हैं जैसे हमारी सबसे पहली समस्या तो हमारा शारीरिक होता है फिर बाद में मानसिक होता है फिर व्यवसायिको आर्थिक कहो या और भी कहीं अलग अलग तरह के समस्याएं अब व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहता है और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से अगर हम समझ लेते हैं तो कहते हैं कि समस्या अनेक लेकिन उपाय तो एक ही हो सकता है तो वो इस विषय पर बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से अश जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति बहुत बहुत नमस्कार आपका और सभी गण का भी नमस्कार करता हूं जी सबका कर स्वागत करता हूं कि आप सुनने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि आमतौर पर कोई भी इतनी जल्दी इस विषय को टच नहीं करता है एक डॉक्टर होने के नाते हमने ये देखा है कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो शुरू से मेरी प्रैक्टिस में ऐसा रहा कि हमने हाँ ये तकलीफ है ये गोली इंजेक्शन ले लो बिल्कुल पैसा नहीं है तो हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह तकलीफ है फिर सिर्फ तबियत को देखते देखते फिर हमने थोड़ा सा और आगे स्टडी किया तो पता चला कि मुख्य तौर पर पांच तरह की तपस्याएं होती मुख्यतः शारीरिक तकलीफ होती है मानसिक तकलीफ होती है सामाजिक तकलीफें होती हैं किसी को घर में या समाज में प्रॉब्लम होते हैं किसी आगे। को व्यवसायिक तकलीफ होती है मतलब नौकरी धंधे में बहुत सारी तकलीफें आर्थिक रूप से भी लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती है तो क्या ये अपने आप ऐसे आ जाती है जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं टेबल रखी है क्या ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी जी, इसे हलाना पड़ेगा ना तो ऐसे ही इंसान के जीवन में जो अच्छे अनुभव होते हैं या बुरे अनुभव होते हैं तो इसके पीछे हमारा अपना कारण होता है और उस कारण को यदि हम समझें तो पहले तो हम सतर्क रहेंगे कि आगे चल करके हमारे साथ में क्या होने वाला है इसलिए आमतौर पे ना कर्म फिलोसफी के ऊपर बात करते हुए हम एक फॉर्मूला के ऊपर से बात करते हैं हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान न दो लेकिन मैं क्या कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो मेरे साथ जो हो रहा है ना तो ऐसे कर्म हमने किए हैं जिसके फलस्वरूप हमारे सामने अच्छे या बुरे समय चल रहा है हमारा लेकिन आज मैं जो कर रहा हूं ना उसके पर ध्यान देंगे ना तो आगे के लिए हम बख्चे रहेंगे कि आगे मेरे साथ में क्या होने वाला है नहीं, नहीं, नहीं, तो ये जो भी सम, समस्याएं हैं जो भी परीक्षाएं हैं नहीं, नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स है जिंदगी में ये प्योरली हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब होता है इसीलिए हम हमेशा हर किसी का ध्यान उस ओर खिंचवाते हैं कि आप खाना खाने के बाद आधा घंटा पानी ना पियो ये ये सब बहुत ही लोअर लेवल की बातें हैं लेकिन मेन चीज ये है कि आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो कि हमारे कर्म से ये पाप के खाते में जाएगा या पुण्य के खाते में जाएगा इससे मुझे और दूसरों को खुशी मिलेगी या फिर किसी को दुख मिलने वाला इससे तो यदि हम इस स्तर पे इस लेवल पे हम अगर सोचना शुरू कर दें आरंभ कर दें और ये हरेक का काम है उसपे और फिर एक बात देखी गई कि लोग तकलीफ में आने के बाद में फिर बाहर भागते हैं कि दूसरे के पास में ये तकलीफ आ रही क्या करें फिर कोई बोलेगा साढ़े साती की दशा चल रही है कोई बोलेगा राहु की दशा चल रही है शनि की दशा चल रही है ये दशा चल रही है उसके लिए ये करना पड़ेगा आप पैसा दे जाओ हम इतने मंत्रों का जाप कर देंगे उससे ठीक हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं। कभी हो नहीं सकता है जी जी, जी। जैसे आपने ये समस्याएं खड़ी की हैं वैसे ही इन समस्याओं का निवारण भी करना पड़ेगा जो कि बहुत डिटेल में हम आगे देखते हैं जी जी, जी। यश कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशाकर्ता हमारे सभी श्रोता ध्यान से सुन रहे होंगे कि किस तरह से हमें जो भी समस्या हमारे बीच में आती है वो कहीं न कहीं हमारे ही पास्ट कर्म फिलोसफी की बातें हो सकती हैं और इसे निकालने के लिए या इसे खत्म करने के लिए जैसे कि आपने कहा कि किसी भी गुरू या तांत्रिक के पास जाने से वो चीजें खत्म नहीं होती क्योंकि आसानी से वो चीजें जैसे आपने आखिरी में कहा कि जैसे आपने किया है उसको उसी रीति से फिर से रिवर्स में शायद करना होगा अगर आपने संकल्प बुरा किया तो शायद अच्छा करना पड़ेगा विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं बारीकी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे चलिए आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है I can't wait to see you again. 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति भगवानी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एस कुमार जी हमारे साथ हैं और उनसे बातें हो रही हैं कि समस्याएं अनेक और उपाय एक है तो किस तरह से इन विषयों को हम लोग समझे या किस तरह से हम अपने कार्मिक या कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं क्या निवारण हो सकता है कि हम फिर से एक बेहतर जिंदगी जिए और इस विषय पे आप बता रहे हैं कि कैसे हम अनेक समस्याओं का निवारण एक कर सकते हैं उसका उपाय और उसकी बातें हम लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आगे किस तरह से हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं समस्याओं के बारे में तो हमने बात कर ही ली है जी जी लेकिन अब निवारण के ऊपर भी हम आ जाते हैं हुँ, हुँ, थोड़ा सा हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हमने बहुत सारे प्रवचन वगैरह भी सुने हैं हुँ, हुँ, तो इन प्रवचन के अंदर में एक एंटरटेनमेंट जैसा मुझे ज्यादा दिखाई देता है कि कुछ दवाइयों की बात ग्रहों की बात ये ना करो वो ना करो लेकिन मेरी इच्छा मतलब मेरे अनुसार मुझे संतुष्टता इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति वहां पर बैठा है स्टेज के ऊपर यदि वो कर्म फिलॉसफी के ऊपर से बात करे और पब्लिक का ध्यान उस ओर खिंचवाए कि, कि किस कर्म के आधार से क्या समस्याएं जीवन में आ सकती इसलिए आगे के लिए सतर्क हो जाओ तो ये प्रवचनों के अंदर मेरे ख्याल से सच में वो वंदनीय है वो व्यक्ति के तो पैर छूने चाहिए लेकिन वो चीज आजकल बहुत कम पाई जाती है हुँ, हुँ, हुँ. अब बीमारी के अंदर में भी हम लोग जब डायग्नोसिस करते हैं तो हम लोगों से खास तौर से पूछते हैं कि भाई आपने ऐसे कौन से नकारात्मक भावनाओं को या नकारात्मक कर्म आपने किए जिसके वजह से ऐसा होता है, हुँ, हुँ, है? हुँ. बहुत सारे बातें हैं जैसे किसी को किडनी फेलियर होता है या किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है हुँ, हुँ, तो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि काल्पनिक डर तो नहीं बैठ गया इसके अंदर अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कई बार आप देखेंगे लोग वास्तु के बारे में भी बात करते हैं कई बार लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी बात करते हैं कि इस दिशा से अगर घर में प्रवेश करेंगे तो ये ठीक नहीं होता या ये वो बहुत अच्छी बात है वास्तु एक शास्त्र है वो एक साइंस है वो एक विज्ञान है लेकिन उसी वास्तु शास्त्र के अंदर ये भी लिखा है कि इतने बड़े बड़े संत महात्माएं होकर के गए उनको क्यों वास्तु के दोष नहीं लगे हुँ, हुँ, तो अगर वास्तु का दोष है भी तो एक उपाय है आप घर के अंदर तोड़ताड़ किए बगैर आप उसको ठीक कर सकते हैं ग्रहों की अगर आपको दशाएं लग रही हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए एक उपाय है हुँ, हुँ, तो उस उपाय का नाम क्या है अब अगर हम वो शब्द बोले तो श्रोता जी आप सभी से हम गुजारिश करेंगे आप घबरा नहीं जाना वो वो उपाय है तपस्या तपस्या अर्थात क्या तप करने से जो स्पन है स्याहपन यानी कालापन है जो तकलीफें हैं, जो नेगेटिव, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव है नेगेटिव उस नेगेटिव एनर्जी को हम समाप्त कर सकते कैसे तप करके अब तप करना यानी तुरंत आपके मन में ये ना आ जावे कि हमें जंगल में भागना पड़ेगा और एकांत में जाकर के रहना पड़ेगा कुटिया बना के रहना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है घरग्रस्त में रहते हुए अपने जीवन को जीते हुए बस आपको मेडिटेशन अर्थात थोड़ा सा ध्यान लगाने की प्रक्रिया को सीखना पड़ेगा तो ध्यान लगाने से क्या होगा इतनी जबरदस्त आपकी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी ध्यान करना यानी सारे संकल्पों को एकाग्र करके एक ही दिशा में लेकर के जाना अब मेडिटेशन की जो डेफिनेशन है ध्यान करने की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतनी ही है कि अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सोल यूनाइट्स यूनाइट दी सुप्रीम स्पिरिट अर्थात एक प्रक्रिया जिससे आत्मा परमात्मा के साथ में जुड़ती है हुँ। हुँ। बस इतनी सी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को यदि हम रोज के जीवन में हम लेकर के आए और समस्या अनुसार उसको जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे हम काउंसलिंग करा के और उस तरीके की तपस्या यदि हम करना शुरू कर देना तो ये ग्रहों की दशा हो वास्तु के दोष हो और भी किसी किसी तरह की हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन प्रॉब्लम्स का निवारण हम सच में कर सकते हैं ये टेस्टेड ट्राइड प्रोबेन यानी इसको उपाय में ला चुके हैं कई लोग और उसके आधार से अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर चुके हैं जी एस कुमार जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारी सभी श्रोताओं को शायद थोड़ा सा तपस्या जो शब्द आपने यूज किया उसके बारे में पूरी जानकारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है अगर हो भी तो कई बार होता है कि मोटे तौर पे लोग तपस्या माना कहीं बैठ के तप करना है घर बार छोड़ के कहीं जंगल में जाके बैठना है ऐसे समझते हैं और कुछ लोग ध्यान धारणाएं है करते हैं घर में सुबह शाम एक नियम बना लेते हैं पूजा पाठ के जी वो पूजा पाठ के बदले वो लोग इन चीजों को करते हैं तो थोड़ा देर के लिए मेडिटेशन या ध्यान क्रिया किया या किसी ने कहा कि आसन करने से भी अच्छा होता है तो शारीरिक आसन भी कई लोग करते हैं तो मैं चाहूंगा कि क्या आसन और तपस्या में डिफरेंस है या कोई भी एक करने से चल जाता है आसन और प्राणायाम करने से सिर्फ शारीरिक जो व्याधियां हैं उसको हम निकाल सकते हैं अच्छा अच्छा लेकिन मानसिक तौर पे जो चीजें हैं मानसिक है। तौर पे अभी जैसे शास्त्रों में लिखा है कि हर कर्म का बीच जो है एक संकल्प है संकल्प कहाँ उत्पन्न होता है मन में उत्पन्न होता, होता, होता, होता है तो उस मन को एकाग्र करके जब ईश्वर में लगाते हैं तो इससे तपस्या होती है इससे ध्यान मग्न होते हैं इससे मेडिटेशन होता है और उस मेडिटेशन करने के समय पर इतनी जबरदस्त सकारात्मक तरंगे वातावरण में फैलती हैं कि ये तरंगे जो हैं एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन का एक उपाय का काम करती है अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को इस बात पे थोड़ा सा गहराई से समझना जरूरी है तो मैं चाहूंगा थोड़ा डिटेल से बताइए कि तपस्या किस तरह से होती है क्या उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं क्या आम व्यक्ति भी इन चीजों को कर सकते हैं या उसके लिए कहीं कुछ उसको गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है गाइडलाइन अर्थात ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है हुँ। कर कोई भी सकता है कर कोई भी सकता हाँ, है लेकिन उसके लिए ज्ञान जरूरी है हाँ उसके लिए एक समझ होना जरूरी होता है ज्ञान जरूरी होता है इसके लिए यदि किसी को कोई ऐसे स्पेशल प्रॉब्लम है कोई विशेष तरह की तकलीफ है तो वो जरूर फोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं हम उनको उस समस्या के लिए किस तरीके से ध्यान करना वो भी बता सकते हैं लेकिन जेनरल तौर पर ऐसा होता है यदि आपको संभव हो तो अपने घर में एक स्थान ऐसा बना लीजिए कि जो रोज रोज हम बदली ना करें उस स्थान पर बैठ करके समय भी फिक्स कर लीजिए अगर संभव है तो तो समय भी फिक्स कर लीजिए उस पे बैठ और अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी आस्था अनुसार आप अपने किसी इष्ट किसी देव को किसी को भी अब याद कर सकते लेकिन यदि आप स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ जैसा कि हमने परिभाषा बताया था कि एक प्रक्रिया जिससे आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जुड़ता है तो परमात्मा जिसको के हर धर्म ने प्रकाश स्वरूप कहा है नहीं। नहीं। तो अपने को देह भान से निकाल करके आत्मिक भान में यानी सोल कॉन्शियसनेस में ला करके और बस उस ज्योतिर्बिंदी स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा से जोड़ने से फिर जो करेगा ना वो स्वयं बोलना शुरू कर देगा कि वो हमने इतने दिन से शुरू किया तो कितनी सारी समस्याओं का मेरा हल निकलना शुरू हो गया है आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आ, मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त इन चीजों को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे और थोड़ा सा नोट भी कर ले आप किस तरह से तब किया जा सकता है उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है और जिस ज्ञान के लिए आप कहीं भी नजदीकी अपने जो है आ, बुक्स मंगा सकते हैं सेंटर से या ब्रह्माकुमारी सेंटर से भी जुड़ सकते हैं और वहां से ये सारी चीजें आप ले सकते हैं या अगर टाइम मिले आपके पास तो आप हफ्ते में सुबह या शाम में एक आधा घंटे का टाइम लेकर आप इन चीजों को सहज रूप से समझ सकते हैं समझने में आपके लिए सिर्फ आधा घंटे का टाइम लगता है रोज का सात आठ दिन तक आप अगर रेगुलर उन चीजों को समझ लेंगे वो चीज आपके पास आ जाएगी और उसका चिंतन आप जो है घर में फिर तपस्या के लिए जैसे यश कुमार जी ने बताया कि एक समय और एक जगह ये दो चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए और लगातार समझो 20 दिन 21 दिन या कुछ ऐसे महीना भर आप कर लेते हो तो एक अवधि के बाद आपको उसका रिजल्ट आना शुरू होगा और जैसे कि हमने बातें की थी अभी प्राणायाम के बारे में योगासन के बारे में वो हमारी शारीरिक समस्या उससे कम हो जाती है दूसरा आप तब करते हैं तो आपकी मानसिक अवस्था में एक मनोबल आपका बढ़ता है मानसिक जो समस्या है जो तनाव है वो कम होने लगता है और जब आप मन से तंदुरुस्त हो जाते हो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो जाते हो तो आपकी बाकी मेरे ख्याल से लगता है कि दूसरी जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी समस्या किसी भी तरह की हो तो वो समस्याएं अपने आप धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लगती क्योंकि आपका जो नेगेटिव एक खाता है वो कम होने लगता है और यहाँ पर पॉजिटिव खाता बढ़ने लगता है। पॉजिटिव हाँ। एनर्जी आपकी बढ़ने लगती है।, है तो ये पॉजिटिव एनर्जी अपने आप जाकर के आपकी समस्याओं का हल निकाल लेता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को करने में क्योंकि कई बार नई चीजें होती हैं तो आप एकांत में बैठ जाते हैं तो कई चीजें आपके मन के बीच में आ जाती हैं और आप उन्हें उसी के अंदर डूब सकते हैं लेकिन ज्ञान होने से वो चीजें आ जाती हैं कि आप सीधे ही एक सकारात्मक और बहुत ही अच्छे ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं और उसके चिंतन में डूब जाते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगते हैं तो ये इसीलिए ज्ञान की जरूरत जैसे यश कुमार जी ने बताया कि तपस्या कोई भी कर है। लेकिन उसके लिए ज्ञान जरूरी है ज्ञान इसीलिए क्योंकि आप देखिए एक बार मैं भी सोच रहा था कि कैसे तपस्या करते हैं कभी किसी ने कहा कि साइलेंस में बैठ जाओ अच्छा है ध्यान में बैठ जाओ अब कुछ पता ही नहीं ध्यान क्या होता है और मैं बैठ गया तो मेरे ही अपने विचार जो है मुझे डराने लगे थे तो क्या होता है कि आप जब खाली बैठ जाते हो तो बाकी वो सारी चीजें जो है आपके अंदर मन के अंदर दबी हुई चीजें आपके सामने आ जाती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते आपका आपके अंदर क्षमता ही नहीं है कि उसको ठीक कर सके तो ज्ञान एक ऐसा अंजन का काम करता है ज्ञान एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिससे आप थोड़े से अपने विचारों से हायर पोजीशन पे चले जाते हो आप फिर एक एकाग्रचित हो जाते हो और आप उसके साथ परमात्मा को जब याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आने लगती है और आपके मन को शांति देती है तो बहुत ही अच्छा विधि है ये थोड़ा जरूर समझना पड़ेगा और ऐसे जब विचार चिंतन कैसे जो चीजें जी यश कुमार जी शास्त्रों में लिखा है योग एक अग्नि है जी, जी जी जी तो जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस अग्नि में क्या होता है जो बुरी चीजें हैं जो कचरे हैं जो मिलावटी चीजें हैं जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें खत्म होना शुरू होती है हुँ, हुँ। और पॉजिटिविटी बढ़ती है तो ये उ, मतलब फिजिकल अग्नि नहीं लेकिन ये एक अध्यात्मिक अग्नि है एक योग की अग्नि है उस योग की अग्नि से नकारात्मक चीजें जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है वो भसम होना शुरू हो जाती है और फिर जैसे धातु है उसमें कोई मिलावट है तो वो मिलावट खत्म हो जाएगी और प्योर फॉर्म में वो आना शुरू हो जाएगी नहीं। नहीं। तो ये तपस्या या तपस्या शब्द यदि कठिन लग रहा है तो फिर उसको ध्यान कह सकते हैं कि ध्यान या मन को एकाग्र करने से और सकारात्मक चिंतन करने से किसी भी तरह की समस्या हो अनेका अनेक समस्या होगी लेकिन उपाय उसका एक ही होता है।, है कि इस बहुत और भी उपाय हैं, जैसे हुँ, कोई विधियां करवाते हैं कि हुँ, ये तकलीफ दे रहा है ये विधि करो वो विधि करो वो भी हो सकती है लेकिन यदि आप हो सकता है कि आप कोई गलत उपाय भी बता दें कोई हुँ, पैसे हुँ, कमाने के लिए भी इस तरह की चीजें बताते हो यदि आप उन चीजों से बचना चाहते हैं तो आप क्यों ना फिर कहीं से जाकर के किसी भी सेंटर से जाकर के और योग यानी ध्यान साधना सीख करके और फिर स्वयं ही अपनी समस्याओं का हल ढूंढो दूसरे किसी से नहीं करवा नहीं करें खुद ही अपनी समस्याओं को समाप्त कर, कर, कर सकते हैं जी एस कुमार जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे दोस्तों को भी ये चीजें पसंद आ रही होंगी क्योंकि कई बार चीजें होता है कि हम लोग किसी और के द्वारा ये चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो हमारा खुद का अपना बनाया हुआ कर्म फिलोसफी है तो कोई और उसको ठीक कर ही नहीं सकता हाँ जरूर कोई व्यक्ति आपको समझदार व्यक्ति मिल जाए तो वो आपको आइडिया दे सकता है कि ऐसा आप करके देखिए और कई ऐसे भी होते हैं जो हम कर देंगे आप इतना पैसा भरो तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना करता है क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जहां पर हम ना चाहते हुए भी कई बार व्यक्ति दुखी होता है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी समर्पण भाव आ जाता है कि चलो एक बार इसको देख लेते करके तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं लेकिन ऐसा टेम्परेरी चीजें होती हैं कोई भी परमानेंट इलाज नहीं परमानेंट इलाज यही है कि समस्याएं कितनी भी आपकी हो उसका एक ही इलाज जैसे अभिएस कुमार जी ने बताया है, वो है तप यानी तपस्या मेडिटेशन योग जिसको कहते हैं और वो आपको निःशुल्क जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी इसमें सिखाया जाता है तो आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं और उसके ऊपर आप खुद अपना जो है प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि फिलॉसफी कर्म का आपका खुद का है तो आप ही जब उसके पर मेहनत करेंगे तो समस्याएं बहुत जल्दी और सटीक रूप से खत्म हो जाएगी तो मूल चीज समझ लेने से जीवन में जो है एक फिर से नई ऊर्जा के साथ आप अपने कर्म करने लगेंगे कुछ टाइम जरूर लगता है लेकिन उस टाइम के बाद आपको एक संतोष मिल जाता है जीवन में एक खुशी मिल जाती है जिसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते रहते हैं चलिए अश कुमार जी ने अपनी बहुत ही अच्छी बातें हमारे तक शेयर किया है और जाते जाते मैं कहूंगा एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को कोट करें अपना ध्यान रखें खुश रहें खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी खुश रहें और खुशी बांटें बस तो <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया खुश रहें और खुशी बांटे खुश रहने के लिए आपको फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है बस आप अपने आप पर ध्यान देंगे तो चीजें आसान हो जाएगी और खुशी ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी चीज सोच के खुशी लाए खुशी तो छोटी छोटी चीजों में भी आप एंजॉय कर सकते हैं आपके ऊपर है कि आप किसी बच्चे को चॉकलेट दे के भी खुश हो सकते हैं किसी बच्चे को आप कंप्यूटर दे के भी खुश हो सकते हैं और बच्चा अपने हिसाब से खुशी अनुभव करेगा चाहे वो चॉकलेट से जितना खुशी हुआ हो उतना ही कम्प्यूटर दे के खुश होगा ये बात हर व्यक्ति हर बच्चे के हिसाब से अलग होगा तो हमें हर चीज करते वक्त खुशी जो है आपके अंदर की है आप से खुशी से करिए और खुशी बांटिए देखिए बहुत अच्छा लगेगा एक बार प्रयोग करके देखिए एंड फिर से एक बार यश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति नमस्कार मेरी नम्श्कर। बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं सभी श्रोतागण के लिए जी जी थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर अगले एपिसोड में हम लोग कुछ इसी तरह की बातें आपको बताएंगे जब यश कुमार जी फिर से आएंगे हमारे पास तो हम लोग इसी तरह की बातें आपको सुनाते रहेंगे अगर आपके पास कोई सवाल हो कोई प्रश्न हो तो जरूर आप मैसेज करिए चौरानबे चौदह पन्द्रह चौरा पन्द्रह इस नंबर पर नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव पर और अपना नाम और समस्या लिखकर भेज दीजिए और हम इस कुमार से बातें करके आपको उसका समाधान भी दे सकते हैं तो चलिए बहुत सारी खुशियां आपके साथ हो इन्हीं दुआओं के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा